स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद स्वामी निर्लपानंद जनवरी सन उन्नीस को बेलूर मठ में सन्यास दीक्षा के बाद उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करके एक पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने निम्नोक्तवाणी में अपने हाथ से लिखकर पोस्ट से पत्र भेजा वे एक समस्त आडम्बर रहित रामकृष्णगज प्राण शांत रौबदार सदा अंतर्मुखी सन्यासी थे वृद्धावस्था में शरीर मोटा हो गया था जिन्होंने सन्यास को अपने जीवन का आदर्श बनाया है तथा उसके लिए आत्मविसर्जन के लिए कृतसंकल्प है वे उनके इस पत्र की कतिपय बातों में संन्यास का अर्थ तथा सन्यासी कौन है इसका स्पष्ट इस निर्देश प्राप्त करेंगे माई डियर एन आई एम वेरी ग्लैड you were initiated into the supreme blessed life a pure renunciation and reverification and of the higher blessedness may sri ram krishna carry you on and on to your end universal self realization joy and peace hold फास्ट टू ठाकुर एंड स्वामी जी नाई हार्टली ऑनवर्ड हो विथ गुड विसेज एंड एसी योर्स कार्डियली एस बी अर्थात प्रिय न यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारी दीक्षा परम परमानंद के जीवन और विशुद्ध त्याग और पुनर्जन्म और उच्चतम आनंद में हो गई है श्री राम कृष्ण तुम्हें तुम्हारे आत्म साक्षात्कार आनंद और शांति की दिशा में सदा आगे ले जावे ठाकुर और स्वामी जी को पकड़े रहो अग्रसर हो कामनाओं और आशीर्वाद सहित तुम्हारा स्वावी अमेरिका जाने वाले साधुओं को वे कहते थे वहां अधिक दिन मत रहना वहां जड़ की पूजा बहुत अधिक है साधुओं के मंगल के लिए उन्हें सावधान कर देते थे एक बार बहुत से लोगों को दीक्षा देकर बेलूर मठ में क्लांत हो गए मैंने उनमें पवित्रता की बिजली का सा आकर्षण अनुभव किया मानो उनके पास कुछ समय बैठने के लिए खींच रहे हों सब साधु एक एक करके लाइन से प्रणाम करके जा रहे थे मैं लाइन तोड़कर लाइन से निकलकर उनके कमरे के फर्श पर उनके पवित्र चेहरे की ओर देखता हुआ बैठ गया तत्काल उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा यहाँ बैठ नहीं सकते मैं तत्काल उड़ गया और बोला, जी जाता हूँ वे भले ही शाम वर्ण के रहे हों पर उनके ललाट पर ब्रह्म ज्योति थी सन उन्नीस में स्वामी जी की शुभ जन्मतिथि पर बेलुरमठ में ऊपर की मंजिल पर उन्हें प्रणाम करते ही वे बोले भाई तुम ऐसी सुंदर इंग्लिश लिखना कहाँ से सीखे ठीक एक पाँच वर्ष के सरल बालक की तरह उन्होंने कहा ए बी पत्रिका में मेरे द्वारा लिखित लेख को पढ़कर वे प्रसन्न थे प्रयाग के एक नटखट बालक को वे स्नेह करते थे उसके अभिभावक ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि उसे डांटने के बदले उसे स्नेह कर रहे हैं उन्होंने हंसते हंसते कहा हाँ बिल्कुल बदमाश है लेकिन अच्छा है